अब तेरा ऋचा वाले 124वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में सूर्य लोक के विषय का वर्णन किया है भावार्थ पृथ्वी का सूर्य की किरणों के साथ संयोग होता है वही संयोग तिरछा जाता हुआ प्रभात समय के होने के कारण होता है जो सूर्य न हो तो अनेक प्रकार के पदार्थ अलग-अलग नहीं देखे जा सकते अब उषा के दृष्टांत से स्त्री के विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है जैसे यह प्रातः समय की वेला विस्तार युक्त पृथ्वी और सूर्य के साथ चलने वाली जितने पूर्व देश को छोड़ती उतने उत्तर देश को ग्रहण करती है तथा वर्तमान और अतीत हुई प्रातः समय की वेलाओं की उपमा और आने वालों की पहली हुई कार्य रूप जगत का और जगत के कारण का अच्छे प्रकार ज्ञान कराती और सत्य धर्म के आचरण निमित्त समय का अंग होने से उम्र को घटाती हुई वर्तमान है वह सेवन की हुई बुद्धि और आरोग्य आदि अच्छे गुणों को देती है वैसे पंडिता स्त्री हूं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे अच्छे नियम से वर्तमान हुई प्रातः समय की वेला सबको आनंदित कराती और वह उत्तम अपने भाव को नहीं नष्ट करती वैसे स्त्रियां गृहस्थ धर्म में वर्तें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो स्त्री प्रभात वेला वा सूर्य वा विद्वान के समान अपने संतानों को उत्तम शिक्षा से विद्वान करती है वह सबका सत्कार करने योग्य है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है प्रभात वेला से प्रसिद्ध हुआ सूर्य मंडल का प्रकाश भूगोल के आधे भाग में सदा उजाला करता है और दूसरे आधे भाग में रात्रि होती है उन दिन रात्रि के बीच में प्रातः समय की वेला विराजमान है ऐसे निरंतर रात्रि प्रभात वेला और दिन क्रम से वर्तमान हैं इससे क्या आया कि जितना पृथ्वी का प्रदेश सूर्यमंडल के आगे होता उतने में दिन और जितना पीछे होता जाता उतने में रातें होती तथा सायंग और प्रातः काल की संधि में उषा होती है इसी उक्त प्रकार से लोगों के घूमने के द्वारा यह सायंग प्रातः काल भी घूमते से दिखाई देते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है जैसे प्रतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ और के पति का संग नहीं करती वा जैसे स्त्री व्रत पुरुष अपनी पत्नी से भिन्न दूसरी स्त्री का संबंध नहीं करता और विवाह किए हुए स्त्री पुरुष नियम और समय के अनुकूल संग करते हैं वैसे ही प्रातः काल की वेला नियम युक्त देश और समय को छोड़ अन्यत्र युक्त नहीं होती भावार्थ इस मंत्र में चार उपमा अलंकार हैं जैसे बिना भाई की कन्या अपनी प्रीति से चाहे हुए पति को आप प्राप्त होती वह जैसे न्यायाधीश राजा राजपत्नी और धन आदि पदार्थों के विभाग करने के लिए न्यायासन अर्थात राजगद्दी को जैसे हसमुख स्त्री आनंद युक्त पति को प्राप्त होती और अच्छे रूप से अपने हाव भाव को प्रकाशित करती वैसे ही यह प्रातः समय की वेला है यह समझना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है छोटी बहन जेठी बहन के वर्तमान हाल को जान आप स्वयंवर विवाह के लिए दूर भी ठहरे हुए अपने अनुकूल पति का ग्रहण करें जैसे शांत पतिव्रता स्त्री अपने अपने पति को सेवन करती है वैसे अपने पति का सेवन करें जैसे सूर्य अपनी कांत के साथ और कांत सूर्य के साथ नित्य अनुकूलता से वरते वैसे ही स्त्री पुरुष हों भावार्थ जैसे बहुत बहने दूर-दूर देश में विवाही हुई होतीं उनमें कभी किसी के साथ कोई मिलती और अपने व्यवहार को कहती है वैसे पिछली प्रातः समय की वेला वर्तमान वेला के साथ संयुक्त होकर अपने व्यवहार को प्रसिद्ध करती हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपो उपमा अलंकार है किसी को रात्रि के पहले प्रहर में वा दिन में न सोना चाहिए क्योंकि नींद और दिन के घाम आद की अधिक गर्मी के योग से रोगों की उत्पत्ति होने से तथा काम और अवस्था की हानि से जैसे पुरुषार्थ की युक्त से बहुत धन को प्राप्त होता वैसे सूर्योदय से पहले उठकर यत्नवान पुरुष दरिद्रता का त्याग करता है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे प्र विला और दिन सदैव मिले हुए वर्तमान हैं वैसे ही विवाहित स्त्री पुरुष मेल से अपना बर्ताव रखें और जिस नियम के जो पदार्थ हों उस नियम से उनको पावें तब इनका प्रताप बढ़ता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे पखेरू ऊपर और नीचे जाते हैं वैसे प्रातः समय की वेला रात के और दिन के ऊपर और नीचे जाती है तथा जैसे स्त्री पति के प्रियाचरण को करे वैसे ही पति भी स्त्री के प्यारे आचरण को करे फिर कैसी स्त्री श्रेष्ठ हो इस विषय को अगले मंत्र में कहा है आवार्त इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे प्राकर वेला अच्छे गुण कर्म और स्वभाव वाली है वैसी स्त्री हो और वैसे उत्तम गुण कर्म वाले मनुष्य हो जैसे और विद्वान से अपने प्रयोजन के लिए विद्या लेवे वैसी ही प्रीति से औरों के लिए भी विद्या देवे इस सुक्त में प्रभात देला के दृष्टांत से स्त्रियों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 124वां सुक्त और नौवां वर्ग समाप्त हुआ अब सात ऋचा वाले 125वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में इस संसार में कौन धन्यवाद के योग्य होकर सब सुखों को प्राप्त हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो आलस्य को छोड़ धर्म संबंधी व्यवहार से धन को पा उसकी रक्षा उसका स्वयं भोग कर दूसरों को भोग करा और दे लेकर निरंतर उत्तम यत्न करे वह सब सुखों को प्राप्त होवे इस संसार में कौन धर्मात्मा और यशस्वी कीर्तिमान होता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो विद्वान पाए हुए शिष्यों को उत्तम शिक्षा अर्थात अधर्म और विषय भोग की पंचलता के त्याग आदि के उपदेश से दीर्घायु युक्त विद्या और धन वाले करता है वह इस संसार में उत्तम कीर्तिमान होता है फिर इस संसार में स्त्री और पुरुष कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ स्त्री पुरुष पूरे ब्रह्मचर्य से विद्या का संग्रह और एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह कर धर्म युक्त व्यवहार से पुत्र आदि संतानों को उत्पन्न करें और उनकी रक्षा कराने के लिए धर्मवती धाई को दें और वह इस संतान को उत्तम शिक्षा से युक्त करें फिर स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को अगले Takk for at भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो पुरुष और स्त्री गृहस्थ्रम में एक दूसरे के प्रिय आचरण और विद्याओं का अभ्यास करके संतानों को अभ्यास कराते हैं वे निरंतर सुखों को प्राप्त होते हैं इस संसार में मनुष्य को किन कामों से मोक्ष प्राप्त हो सकता है इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो मनुष्य इस मनुष्य देह का आशय कर सतपुरुषों का संघ और धर्म के अनुकूल आचरण को सदा करते वे सदैव सुखी होते हैं जो विद्वान वा जो विदुषी पंडिता स्त्री बालक जवान और बूढ़े मनुष्यों तथा कन्या युवती और बूढ़ी स्त्रियों को निष्कपटता से विद्या और उत्तम शिक्षा को निरंतर प्राप्त कराते वे इस संसार में समग्र सुख को प्राप्त होकर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होते हैं फिर चारों वर्णों में स्थिर होने वाले मनुष्य क्या करें इस विशे को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जो ब्राम्हण सब मनुस्यों के सुख के लिए विद्या और उत्तम शिक्षा का दान वा जो छत्री न्याय के अनुकूल विवहार से प्रजा जनों को अभैदान वाह जो वैश्य धर्म से इकट्ठे हुए धन का दान और जो शूद्र सेवा दान करते हैं वे पूर्ण आयु वाले होकर इस जन्म और दूसरे जन्म में निरंतर आनंद को भोगते हैं इस संसार में कितने प्रकार के पुरुष होते हैं इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं एक धार्मिक दूसरे पापी ये दोनों अच्छे प्रकार अलग-अलग स्थान और आचरण वाले हैं अर्थात जो धार्मिक हैं वे धर्मात्माओं के अनुकरण ही से धर्म मार्ग में चलते और जो दुष्ट आचरण करने वाले पापी हैं वे अधर्मी दुस्ट जनों के आचरण ही से अधर्म में चलते हैं कभी किन्ही धर्मात माओं को अधर्मी दुस्ट जनों के मार्ग में नहीं चलना चाहिए और अधर्मी दुस्टों को अपनी दुस्टता छोड धार्मिकों के मार्ग में चलना योग्य है जो एक वहBar इस प्रकार प्रत्येक जाति के पीछे धार्मिक और अधार्मिकों के दो मार्ग हैं उनमें धर्म करने वालों को सुख और अधर्मी दुष्टों को दुख सदा प्राप्त होते हैं इस सुक्त में धर्म के अनुकूल आचरण का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए यह 125वां सुक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ